देवी भागवत दूसरा स्कंद है उन मुनि का गविजात नामक एक महान तेजस्वी तपोन पुत्र था उसमें अपरमित शक्ति थी पास ही जंगल में वह खेल रहा था उसने यह बात सुनी मित्रों ने उससे कहा मुनिकुमार अभी तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प लटका दिया है मित्रों के मुख्य यह वचन सुनकर वह मुनिकुमार क्रोध से तमतमा उठा उसी क्षण हाथ में जल लेकर उसने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया जिसने आज मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उस नराधम को आज से सातवीं रात तक तक्षक सर्प काट खाए उस समय राजा परीक्षित घर पहुंच गए थे मुनिका एक शिष्य राजा के पास गया उसने मुनिकुमार गविजात का दिया हुआ साप महाराज परीक्षित को कह चुनाया ब्राह्मण ने साप दे दिया है यह निश्चित समाचार राजा को मिल गया साप किसी प्रकार टल नहीं सकता यह विचार कर महाराज परीक्षित ने अपने वृद्ध मंत्रियों से कहा ब्राह्मण ने मुझे साप दे दिया है मेरा अपराध तो था ही मंत्रियों मुझे अब क्या उपाय करना चाहिए अब आप लोग इस विषय में विचार करें वेद के पारगामी विद्वान कहते हैं कि मृत्यु अनिवार्य है उसे कोई टाल नहीं सकता फिर भी विद्वान पुरुषों का कर्तव्य है कि वे शास्त्रोक्त उपाय करने में कभी न चुके कितने यत्नवादी विद्वान कहते हैं कि भली भांति सोच समझकर उपाय करने से दुर्लभ कार्य भी सिद्ध हो जाया करते हैं मणि मंत्र और औषध के प्रभाव की भांति उपाय का परिणाम भी निश्चित रूप से जान लेना बड़ा कठिन है मणि मंत्र और औषध यदि पूर्ण अभ्यस्त हों तो उनसे क्या नहीं हो सकता पूर्व समय की बात है एक मुनि की स्त्री को सर्प ने डस लिया वह मर गई मुनि ने मंत्र के प्रभाव से उसे जिला दिया और अपनी आधी आयु दे दी अतः विवेकी पुरुष को होनहार के ऊपर ही सर्वथा निर्भर नहीं हो जाना चाहिए मंत्री मुनि का यह उदाहरण तो सामने ही है देख लें अतः अतएव प्रयत्न अवश्य करना चाहिए प्रयत्न करने पर भी कार्य में सफलता न हो तो बुद्ध जन मन में विचार लेते हैं कि भाग्य का विधान ऐसा ही था मंत्रियों ने पूछा महाराज वे कौन मुनि थे जिन्होंने अपनी प्यारी पत्नी को आधी आयु देकर जीवित कर दिया महाराज उनकी स्त्री का देहांत कैसे हो गया था यह प्रसंग हमें बताने की कृपा करें। राजा परीक्षित बोले भृगु की पुलोमा नाम से विख्यात वह स्त्री थी सुना जाता है कि उसकी पुलोमा के पेट से चवन मुनि उत्पन्न हुए हैं चवन मुनि की स्त्री का नाम सुकन्या था वह सुकन्या राजा सजाति की सुंदरी पुत्री थी सुकन्या के उधर से श्रीमान प्रमति पुत्र रूप से उत्पन्न हुए जो बड़े विख्यात नरेश थे प्रमति की स्त्री का नाम प्रतापी था वह भी उन्हीं के समान आदरणीय थी प्रतापी के गर्भ से रुरु नामक मुनि का जन्म हुआ जो परम तेजस्वी पुरुष थे उसी समय की बात है स्तुलकेश नाम से प्रसिद्ध कोई मुनि थे वे बड़े तपस्वी धर्मात्मा और सत्यवादी रहे एक दिन मेनका नाम की एक दिव्य परम सुंदरी अप्सरा नदी के तट पर आई और जल में क्रीड़ा करने लगी त्रिलोक उस अप्सरा से विश्वावसु विश्व मुनि का समागम हो गया जिससे वह गर्भवती होकर चली गई स्थल के इस मुनि के आश्रम के पास जाकर मेनका ने कन्या का, का प्रसव किया त्रिलोक उस अनाथ कन्या को नदी के तट पर देखकर मुनि स्थूल केस ने अपने पास रख लिया उनके द्वारा वह पाली पोसी गई मुनि ने उसका नाम प्रमद द्वारा रख दिया समय पाकर वह युवा स्त्री हो गई उसमें सभी शुभ लक्षण उपस्थित हो गए मुनिवर रूरू ने उस प्रमद द्वारा नामक कन्या को देखा